गीता तत्व चिंतन रस और उसकी निवृत्ति इकसठवें श्लोक में इस इंद्रिय वेग को प्रसमित करने का उपाय प्रदर्शित हुआ है साठवें श्लोक में इंद्रिय वेग की तीव्रता का आभास दिया गया प्रकार अंतर से सूचित किया गया कि जब तक मन में विषयों के प्रति रस विद्यमान है तब तक इंद्रियों से बहुत सावधान रहना चाहिए पूर्व में यह भी बताया गया कि इस रस के सूखने पर ही परम तत्व का पूर्व में साक्षात्कार होता है अब एकसठवें श्लोक में इस रस को सुखाने की प्रक्रिया प्रदर्शित हुई है इस प्रक्रिया के तीन सोपान बताए गए हैं पहला इंद्रियों का नियमन दान सर्वाणी संयम दूसरा मन की सावधानी युक्त आसीत और तीसरा भगवत पारायणता मत पर पहला सोपान कहता है कि सभी इंद्रियों का नियंत्रण करो यदि इंद्रियां अनियंत्रित रहेंगी तो मन भी चंचल बना रहेगा इंद्रियां जब विषयों से हटेंगी तब मन का उज्ज्वेलन भी कम होगा जब तक इंद्रियां विषयों के सेवन में रत रहेंगी मन ईश्वर की ओर नहीं जा सकेगा इसलिए प्रथम कारणी यह है कि किसी भी प्रकार चाहे हठ योग से या मंत्र योग से अथवा राजयोग से इंद्रियों को विषयों से लौटा ले आओ इसके लिए उपवास व्रत जो भी आवश्यक हो करो या ध्यान रखो कि समस्त इंद्रियों को लौटा लाना होगा ऐसा मत कहो कि नेत्रों से थोड़ा देख भर लूँगा तो क्या दोष होगा कुछ दिन तो केवल देख लेने से काम बन जाएगा पर कुछ समय बाद बोलने की इच्छा होगी फिर स्पर्श करने की इससे इंद्रियों में जो वेग उत्पन्न होगा उसे संभालने की शक्ति मन में नहीं है इसीलिए सभी इंद्रियों का एक साथ नियंत्रण करना होगा एक के बाद एक नहीं दूसरा सोपान कहता है कि मन को सदा सावधान रखो मन हरदम जागता रहे इंद्रियों को उनके विषयों से लौटाकर तो ले आए अब देखो कि मन युक्त हुआ हो जाए समाहित हो जाए एकाग्र हो जाए विषयों में इंद्रियों के रहते मन कभी भी युक्त या एकाग्र नहीं हो सकता चंचल मन कभी सावधान नहीं हो सकता जिस व्यक्ति का मन चंचल होता है वह अपना सांसारिक कर्म भी ठीक ढंग से नहीं कर सकता कई गलतियां करता है हिसाब करना हो तो उसमें गलती करता है कोई नकल उतारनी हो तो उसमें भी कुछ छोड़ बैठता है कुछ गलत लिख डालता है उससे करने के लिए एक कहा जाए तो वह दूसरा सुन बैठता है यह असावधान मन की निशानी है इसीलिए दूसरा सोपान मन की स्थिरता पर जोर देता है तीसरा सोपान कहता है कि मन को ईश्वर में स्थापित करना होगा तभी वह इंद्रियों के फेर से बचने में समर्थ होगा इंद्रियों को विषयों से निकालकर तुम मन को भी विषयों से तो लौटा लाए पर अब मन को रखोगे कहाँ उसे कौन सा आश्रय दोगे बिना आश्रय के मन नहीं रह सकता यदि तुमने उसे कोई अन्य आश्रय नहीं दिया तो वह फिर से विषयों में चला जाएगा इसलिए तीसरे सोपान में निर्देश दिया गया मत पर हम वासुदेव ईश्वर पर इष्ट यस्य। मैं परमात्मा वासुदेव ही जिसका इष्ट हूँ यह मत पर शब्द की व्याख्या है भगवान कृष्ण अर्जुन के माध्यम से साधक मात्र को उपदेश देते हुए कहते हैं कि मुझ वासुदेव भगवान को अपना पर यानि प्राप्तव्य स्थान बना लो मन को मुझ मुझमें टिकालो जो कुछ घट रहा है उसमें मुझ प्रभु की ही इच्छा को देखो प्रभु तो रस स्वरूप है रसो वही प्रभु रस एक बार लगा तो बाकी सब रस फीके पड़ जाएंगे इसलिए तीसरा सोपान कहता है कि विषय रस को सुखाने के लिए मन को प्रभु रस में लगा दो इंद्रियों को प्रभु रस का स्वाद चखा दो नेत्र प्रभु का रूप देखे कान प्रभु संबंधित शब्द सुने नाग प्रभु की को अर्पित पुष्प माल्य चंदनादि की सुवास से अपने को तृप्त करे रसना प्रभु को निवेदित नैवेद्यादि का प्रसाद ग्रहण करे स्पर्शेंद्रीय प्रभु को अर्पित की जाने वाली वस्तुओं का स्पर्श करे तथा प्रभु के दिव्य भाव में अंगों का स्पर्श कर अपने को चरितार्थ करे प्रभुरस विषय रस से सर्वथा भिन्न है जहाँ विषय रस मनुष्य को इंद्रियों का दास बना देता है वहाँ प्रभु रस उसे उनका स्वामी इंद्रियों की उत्तेजना को हम प्रभु की ओर मोड़ दें श्री भद्भागवत में हमें भगवान कृष्ण का उपदेश प्राप्त होता है न मै या वेशित धियाम कामह कामाय कल्पते भर्जिता क्विता धाना प्रायो बीजाए नेतें जो मन बुद्धि मुझमें लगी हुई है उसमें उत्पन्न कामना को कामना नहीं समझना चाहिए जिस प्रकार भूने हुए धान को धान का बीज नहीं समझा जाता श तात्पर्य जैसे भुने हुए धान के बीज से कोई पौधा नहीं फूटता उसी प्रकार जिसने अपने चित्त को भगवत पारायण कर लिया है उसमें उत्पन्न होने वाली कामना वस्तुतः कामना नहीं है क्योंकि वह नई कामनाओं को उत्पन्न नहीं कर पाती और इस प्रकार मन को चंचल नहीं बना पाती यहाँ पर मतपरह शब्द से भक्ति मार्ग का भी उपन्यास कर दिया गया है गीता के इस दूसरे अध्याय का नाम तो है सांख्य योग पर यह सूत्र रूप होने के कारण यहाँ पर प्रायः सभी विषयों की प्रस्तावना कर दी गई है ये तीनों सोपान जब सजते हैं तब समस्त इंद्रियों को विषयों से लौटा लिया जाता है और मन को सावधान रखते हुए उसे भगवत परायण बना दिया जाता है तब कहीं कहा जा सकता है कि इंद्रियों को वस में कर लिया गया है जिसने इस प्रकार इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है उसी की प्रज्ञा प्रतिष्ठित कही जाती है